जय कृष्णा नमस्कार रोटरी क्लब मुंबई दाई सर के परिपेक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के हमारे अध्ययन वर्ग में आज के सत्र में आप सबका स्वागत और अभिवादन आइए ओम ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करते हैं a uh -huh. शावहे वह शांति शांति शांति शांति योगेश्वर पार्थो युधर तत्र श्री विजयोतिर्धतिर्मतिर्म पारायण करते हैं संन्यास अथ चतु श्री वाच इमं विवस्वते योग नहम विवस्वान्मन प्राह मनो ऋषिश्वा कवे ब्रवीद परंपरा प्राप्त मीमराजर्ष विदु सकाह महताप सोग प्रोक्त पुरात्न भक्त सीमे सखा चेती रमे उत्तम अर्जुन उवाच अपरम भगव पद जन्म विवस्व कथ में विजानी याँ तो प्रोक्तवाच बहुनी मेयटी तमी जन्मा तव चाजुन त्य सर्वाणी नर तप अजो सन्नगे आत्मा सन्न गात्मा भूता नाम सन् प्रकृतिं स्वामीसाया भवाम्हात्म यदा यदा धर्म से भारत अभ्युताधर्म से तदात्म सृजा्य हम परुत्रणा साधूना दुष्भुता धर्म संस्था संभवामी युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य दिव्योगे तत्व त्यक्वादेह पुनर्जन्म नईती माति सोर्जुन वितरागभयोधा मनमया माश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मागता। ये यथा प्रपद्यन्ते पूता प्रपद्यथ मत मनुष्याश का कर्मण सिंजता क्षिप्रम हिमाशे लोके कर्मजा चातु्य मैं सृष्टम कर्म विभागशी म चाण मैं गुणकर्म विभागश अपि मां विद्धि अकर्ता अव्ययम् इस श्लोक में भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था और जभी जभी विद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तभी ही इज एम्फेसाइजिंग ही वांट्स टू तो एम्फेसाइज ऑन समथिंग इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में पहले हमने ऐतिहासिक तौर पर इसके बारे में चर्चा करी थी गत सत्र में हमने सामाजिक तौर पर इसकी थोड़ी चर्चा करी थी आज थोड़ा तात्विक अर्थ में प्रवेश करते हैं चातुर्वर्ण मयासुष्तम भगवान कहते हैं कि जो चातुर्वर्ण है वो मैंने बनाया है और कैसे बनाए गुण कर्म विभागशह गुण और कर्मों को का संयोजन करके या तो गुण और कर्मों का विभाग करके गुण और कर्मों का डिवीज़न करके ये चातुर्वर्ण मैंने बनाए और भगवान अगले फ्रेज में कहते हैं कि इन्हें बनाने वाला मैं हूं लेकिन फिर भी ये मैंने नहीं बनाए यानी देर इज एन एपर कॉन्ट्राडिक्शन एक बाजू से कहते हैं कि मैंने बनाए और दूसरे बाजू से कहते हैं कि ये मैंने नहीं बनाए और ये कहते कहते वित्तीय शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे शास्त्रों ने हमें दो बातें दी आश्रम व्यवस्था दी आश्रम व्यवस्था दी और वर्ण व्यवस्था दी आश्रम व्यवस्था में चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थाश्रम मानपस्थाश्रम संज्ञा और वर्णव्यवस्था दी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैशिश ये जो चातुर्वर्ण है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारे शास्त्रों का व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिविशन ये डिविजन कैसे किया गया है तो इसका खुलासा भगवान करते हैं कि गुणत्रिभाग गुणों का विभाजन करके गुण में स्वभाव माई इनहेरेंट नेचर मेरी प्रकृति क्या है वो मेरा गुण है दैट इज माई पर्सनैलिटी दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ माई पर्सनैलिटी उस तरीके से यदि हम देखे जाए देखा जाए तो ये जो गुण है ये गुणों का विभाजन करते हुए गुण ब्राह्मण हो सकता है गुण क्षत्रिय हो सकता है गुण वैश्य हो सकता है और गुण शूद्र हो सकता है और वो विभाजन हमने पहले देखा गुणों की वजह से कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होता तीन गुण है रज और तम जिसमें सत्व का प्राधान्य है रज जरा सा होगा होना चाहिए अदरवाइज बी टोटली नेगेटिव और तम बिल्कुल नहीं है वो ब्राह्मण कहा गया फिर सत्य की मात्रा थोड़ी कम है रज की मात्रा भरपूर है सत है और रज की मात्रा है और तम नहीं वत है वैसा एक वर्ग जो बना वो क्षत्रिय वर्ग बना फिर सत की मात्रा कम है रज की मात्रा ज्यादा है और तम की मात्रा भी इन ए साइजेबल क्वांटिटी है वो वर्ग बना वैश्य अभी क्षत्रिय और वर्ग वैश्य में फर्क क्या है दोनों में रज है और दोनों में तम है लेकिन क्षत्रिय में तम की मात्रा कम है वैश्य में तम की मात्रा ज्यादा है क्योंकि यदि आप वैश्य की जो एक्टिविटीज देखेंगे तो स्वार्थपरायण होती है प्रॉफिट इज माई मोटिव अभी के हमारे जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कॉरपोरेट्स हैं दे आर ऑल वाइश ट्रू वाइश कि उसमें रज की मात्रा है एक्शन है बड़े कारोबार बनाने हैं उसके लिए जो भी एक्शन करना है करते हैं और साथ में स्वार्थवृत्ति भी है कि सेल्फिश इंटरेस्ट है प्रॉफिट इज द मेन मोटिव तो तम की मात्रा ज़्यादा है और सत्व की मात्रा हमने देखा है एक वैश्य में बहुत कम होती है क्योंकि जब प्रॉफिट का मोटी हो गया निहित स्वार्थ जहाँ आ गया तो फिर सत्व की मात्रा कम होनी ही है तो ये वैश्य हो गया और शूद्र में तम की मात्रा ज्यादा है सत्य की मात्रा कम है और रज की मात्रा अल्प प्रमाण में है अभी क्षुद्र यानी निम्न कक्षा का नहीं है ये भी हमने देख लिया दे आर ऑल वर्टिकल्स दे आर नॉट सिक्वेंशियल एंड दे आर ऑल यूजफुल इन द सोसाइटी हमने गुणों के विभाजन से कैसे हुआ देखा दूसरा है कर्म के विभाजन से कर्म यानी प्रोफेशन कर्म से मैं ब्राह्मण हो सकता हूं कर्म से क्षत्रिय हो सकता हूं कर्म से वैश्य हो सकता हूं कर्म से शूद्र हो सकता हूं मानो कोई ब्राह्मण लड़का आर्मी में ज्वाइन कर ले आर्मी ज्वाइन कर ले तो ये कर्म क्षत्रिय दो ब्रह्मा तो इसमें फिर एक तीसरा एंगल आया ओरिजिनल आर दिस टू गुण और कर्म जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं गुण कर्म गुणों से और कर्म से तीसरा एक विभाजन जो इट केम एज एन एबरेशन वाज बाय बर्थ जाति जाति शब्द का संस्कृत में अर्थ है जो जन्मा है जायते य तो जन्म से जो ब्राह्मण है जन्म से जो क्षत्रिय है जन्म से जो वैश्य है और जन्म से जो शूद्र है एक्चुअली यदि देखा जाए इफ यू सी इट इन द टोटल पर्सपेक्टिव, यदि गुण के विभाग गुण के हिसाब से यदि इसकी एनालिसिस की जाए तो हम सब ईच वन ऑफ एस एट द टाइम ऑफ बर्थ वी आर शूद्र शूद्र की कैरेक्टरिस्टिक क्या है तमोगुण तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है छोटा बच्चा जो है उसमें रजोगुण नहीं है बिकॉजी कॉन्ट मूव जन्मा है पड़ा है और रोता है खाता है जो भी माँ का दूध उसको मिलता है उसको जो दिया जाता है बाकी पड़ा रहता है और इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमोगुण पड़े रहना सुषुप्त रहना ये तमोगुण का प्राधान्य है तो ईच वन ऑफ अस एट द टाइम ऑफ बर्थ वी आर ऑल बोर्न क्षुद्रस लेकिन ये जाति की जो बात है कि यदि आपने ब्राह्मण पूर्व में जन्म लिया था ब्राह्मण हो गए वैश्य में लिया तो वैश्य हो गए क्षत्रिय में हो तो क्षत्रिय हो गए शूद्र हो गए ये जाति वाली बात बाद में आई क्योंकि शुरुआत में जब ये गुण कर्म का विभाग हुआ था तभी जो कर्म था वही जाति थी सुतार का लड़का सुतारी काम ही करता था तो उसका कर्म भी सुतारी कर्म का था और उसकी जाति भी सुधार का ब्राह्मण का जो लड़का था वो ब्राह्मण का ही यानी जो ब्राह्मण का कर्म करता था उसी के घर में जो संतान पैदा हुई वो संतान भी ब्राह्मण का ही कार्य करती थी इसलिए जाति और कर्म में तभी फर्क नहीं था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई तो ये जाति का जो बंधन है वो धीरे धीरे स्टार्टेड बिकमिंग लूज ब्राह्मण का लड़का वैश्य बन सकता है समझे तो फाये मैं ब्राह्मण और मैंने फैक्ट्री डाल दी मैं वैश्य बन गया तो मेरी जाति ब्राह्मण है लेकिन कर्म वैश्य का है और गुण कुछ तीसरा ही हो सकता है यानी कम और उसका भी रीजन है See, we'll, we'll सत्व प्रधान कैरेक्टर रज प्रधान कैरेक्टर वो अभी हमने देख लिया विल विल नॉट गेट इनटू द रिप्यूटेशन प्रोफेशन बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है अब इसमें जो हमारे मॉडर्न समय में इंटेलेक्चुअल्स एजुकेशन रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च अध्ययन अध्यापन टीचिंग ये सारे जो प्रोफेशंस है विच इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ये सारे कर्म ब्राह्मण बने दे बिकम द थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी तो ये कर्म से ब्राह्मण बने अभी ये वेदांतिक टीचर भी हो सकते हैं और हमारी नॉर्मल विद्याओं के शिक्षक भी हो सकते हैं फिजिक, फिजिक्स के टीचर केमिस्ट्री के टीचर मैथ्स के टीचर एट्सेट्रा एटसेट्रा ये सब कर्म ब्राह्मण है दूसरा जो वर्ग आया दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय तो अभी सब तो लड़ने जाते नहीं हैं लेकिन जो रजोगुण है वो एक्टिविटी क्या प्रतीक है तो एक ग्रुप तैयार हुआ दे वेर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वेर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सोसाइटी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस सरकारी का यंत्रणा का, कामकाज जो है वो और हमारी जो सोशल नीड्स है सामाजिक जरूरियात हैं, उसकी परिपूर्ति करने वाले सब क्षत्रिय हुए जी पहले के ज़माने में आप देखिए राजा थे तो राजा वॉज परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्शन्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस ये सब एक ही व्यक्ति करता था यानी एक ही व्यक्ति के आधिपत्य में कंट्रोल में था वो अभी थोड़ा बिखर गया और एक ही व्यक्ति के आधिपत्य में न रहते हुए डिफरेंट पीपल हैव कमिंग टू द फोल्ट लेकिन बेसिकली इस प्रकार का जो कार्य करते हैं वो कर्म क्षत्रिय बने जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा व्यापार बढ़ने लगा वेल्थ जनरेशन की नीड तो एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ कि देवेर जनरेटिंग वेल्थ एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर जो है तो इज जनरेटिंग वेल्थ सी वेर एवर इज ए वेल्यू एडिशन इट इज जनरेटिंग वेल्थ आप फैक्ट्री डालिए या ट्रेडिंग करिए ट्रेडिंग में भी आप एक्स एक्स एक्स प्राइस लेते हैं और प्लस डेल्टा में आप बेचते हैं तो वैल्यू एडिशन तो वेर एवर एडिशन ये जो वैल्यू एडिशन वाला क्लास आया वो कर्म वैश्य बने और इसकी वजह से समाज में उन्नति हुई प्रॉस्पेरिटी हुई ये जो वैश्य है हम कहते हैं कि उसमें सेल्फिश मोटिव होता है स्वार्थी होते हैं लेकिन इनकी ये स्वार्थ स्वार्थपरायणता ने भी समाज का विकास किया है आज धीरुभा अंबानी नहीं होते थे तो ये जो डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है उनके क्षेत्र में कि आज प्लास्टिक के प्रोडक्शन में या तो पेट्रोकेमिकल्स में वी आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द लीडिंग फोर्स इन द वर्ल्ड दैट वॉज बिकॉज ऑफ दैट विजनरी मुझे याद है थोड़ी जब भारत सरकार ने आईपीसीएल बड़ोडा में डाली थी इन 70s एट दैट टाइम गवर्नमेंट हैड काइंड ऑफ अप्रोच्ड ऑल द इंडस्ट्रियालिस्ट कि भाई हमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू करना है कोई आगे आएगा क्या तो हमारे विद्यमान कोई भी इंडस्ट्रियालिस्ट टाटा बिरला कोई भी आगे नहीं आएगा पेट्रोकेमिकल में मात्रा मफदलाल की एक छोटी सी कंपनी चलती थी नोसिल, विच वॉज लाइक ए पायलट प्लांट अब्रॉड फॉरिन में जाओ तो नोसिल के जो कैपेसिटी है इट वॉज लाइक पायलट प्लांट लेकिन तभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भैया इंडिया में कोई प्लास्टिक की डिमांड नहीं है पेट्रोकेमिकल्स की कोई डिमांड नहीं है और अब फैक्ट्री डालेंगे तो घाटे में जाएंगे तो नो बड़ी वेंचर्ड यूनिट फिर सरकार ने निर्णय लिया कि हम ये गवर्नमेंट इसमें हम डालेंगे पब्लिक सेक्टर और आईपीसीएल का यह हुआ बरो वृत्ति डेवलपमेंट लाती है कि जब भी आईपीसीएल हुई एट दैट टाइम आई रिम्यूज आईपीसीएल का काफी करीब से संलग्न रहा था एक जमाने में तो देर टेलिंग मी की जब भी आईपीसीएल फैक्ट्री डाली गई तभी भारत में पोलिप्रोप्लिन का टोटल कंजम्शन वॉज ट्वेल्व टन परम 12 टन पर एन वाज वॉज द टोटल कंजम्पशन ऑफ पॉलिप्रोप्लीन इन इंडिया विच वाज इंपोर्टेड और आईपीसीएल ने जब उनका पोलिप्रोप्लीन का प्लांट चालू किया एंड दे प्रोड्यूस सम 50 और 60 टन इन मंथ You can imagine no so कर कहा डाले इतना प्रोडक्ट लेकिन प्लांट की कैपेसिटी है तो वही हिसाब से आपको बनाना तो पड़ता है मिनिमम इकोनॉमिक कैपेसिटी जो होती है आईपीसीएल की मार्केटिंग टीम ने पोलिप्रोप्लिन के लिए डिमांड बढ़ाई they they went went to to the market, दे वेंट टू द मार्केट देस टू द मैन्युफेक्चर टू देम इसके लिए काफी रिसर्च किया लोगों को एजुकेट किया कि दीज आर दॉप्रोप्लीन और टूडे द मिनिम इकोनॉमिक साइज ऑफ ए पोलिप्रोप्लीन प्लांट इज यूल ट्वेंटी थाउजेंड टेना एक लाख बीस हजार टन polypropylene यदि आप बनाएंगे तो वो plant आपका मुनाफा करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो ये वैश्य वृत्ति है। सी आई हैटेड ऑन दिस इज कि हम वैश्य को ये तमोगुण है सेल्फिशनेस है स्वार्थ वृत्ति है तो इस ये पकड़ के उनको कोसे नहीं इस वैश्य वृत्ति ने सामाजिक डेवलपमेंट किया जहाँ जहाँ हुआ है भारत में ही नहीं विश्व भर में जहाँ भी ये वैल्यू एडिशन हुआ है समाज की जो प्रोग्रेस हुई है इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हुई है ये वैश्य वृत्ति से हुई है और फिर आया वाइटू के जिसने एक नया कर्म शूद्र का वर्ग खड़ा किया कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फिर वो ब्राह्मण का बेटा हो क्षत्रिय का बेटा हो वैश्य का बेटा हो सुथार का बेटा हो लोहार का बेटा हो दे सर्विस एक्शन नहीं है फिजिकली यानी रजोगुण तो है नहीं सत्वगुण उनमें कितना है वो तो आप ही भाप लीजिए तो ये जो सर्विस देने की जो पूरी फौज तैयार हुई वाइटो के ने खड़ी की दैट वॉज शूद्र तो ये कर्म शूद्र हुआ अभी इसमें मिलावट होने लगी ब्राह्मण का बेटा व्यापार करने लगा तो वो कर्म वैश्य बन गया ब्राह्मण का बेटा आईटी प्रोफेशनल हुआ तो कर्म शूद्र हो गया और ये जो वॉटर टाइट डिविजन्स जो थे वो धीरे धीरे बिखरते गए नाउ एक तीसरी कक्षा जो अभी हमने डिस्कस करी वो जाति से जाति ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति वैश्य और जाति शूद्र बने एक इसकी एक जरूरत थी कि इट बिकेम कन्वीनियंट क्योंकि क्या होता है कि गुण और कर्म के विभाग से दिया ये करें तो वी आर ऑल बोर्न बॉर्न वी जस्ट नाउ सी सो अभी मुझे ब्राह्मण बनना है तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा अध्यापन करना पड़ेगा मेरे मेरे पास वो एनवायरनमेंट होना चाहिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है वैश्य बनना है तो मेरे पास वो एन्वायरमेंट होना चाहिए अभी ब्राह्मण का बेटा एक शिक्षक का बेटा है कि जिसके घर में मात्र अध्ययन अध्यापन चलता है और उसको लगे कि मुझे फैक्ट्री डालनी है तो वो जो वेंचर है वो एडवेंचर हो जाएगा जो मेरे केस में हुआ था क्या क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है तो क्या होने लगा कि भाई जो जाति है उसका जो बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड से उस वो पनपने लगा बिकॉज ही हैड दैट कंजीनियल एनवाइ अवेलेबल टू हिम वो ब्राह्मण का बेटा है तो उसके पिताजी ये करते थे पूजा का कर्मा वगैरह करते थे तो बचपन से साथ में ले जाने लगे चलो बेटा तुम भी आ जाओ और उस लोगों को, को सिखा के वो भी पंडित बन गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा इंडस्ट्रियल और आज के ज़माने में भी देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टड अकाउंटेंट ही बनेगा लॉयर का बेटा लॉयर ही बनेगा क्यों बिकॉज देर इज अ कन्वीनियंस उसको नया सीखने के लिए नए एनवायरमेंट में जाने की जरूरत नहीं है घर में फैमिली में वो एनवायरमेंट रेडिली अवेलेबल है और इसकी वजह से ये जाति बेस्ड व्यवस्था बनी ओरिजिनली गुण और कर्म से वर्ण व्यवस्था बनी जो इसलोक में भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभाग लेकिन ये जाति बेस्ड वर्णव्यवस्था इज इोलिफरेटेड बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस की एक सुविधा है हमारे शास्त्रों में कुछ सूक्त हैं पुरुष सूक्त है, है। श्री का जिसका हमने दिवाली पर अभ्यास किया था पुरुष सूक्त में एक श्लोक है ब्राह्मणों बाहु बाहुराजन्यता उरु तत्य यद्वैश्य पद्यागुम शूद्रो अजायतः पुरुष यानी परमात्मा और ये जो परम तत्व है परमात्मा उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ उनके बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ उनकी जांग से थाई से वैश्य पैदा हुए और उनके पाद से पैर से शूद्र पैदा हुए Now, मुख से ब्राह्मण आए अभी मुख का कार्य क्या है वाणी वाणी यानी वेद का अध्ययन करना अध्यापन करना तो ये जो वर्ग आया वो मुख से आया तो इस तरीके से वो ब्राह्मण बने क्षत्रिय के लिए देरिक वेलर बाहुबल चाहिए इसलिए वो बाहु से क्षत्रिय आए दिस इज ऑल सिंबॉलिक थाई से वैश्य आए अभी हमारा जो शरीर थाई और ए नी कैप्स हमारे जो पैर के जो घूटन है वो घुटन से वैश्य आए ऑल आर इन 55 60 प्लस सबको पता है कि घुटन की अहमियत क्या है बराबर दैट सपोर्ट्स हमारे पूरे शरीर को सपोर्ट देने वाला ये है तो इसी तरीके से ये जो वैश्य वर्ग आया ये समाज का सपोर्टिव वर्ग बना और शूद्र जो है वो चरण से आए चरण यानी गति चरण यानी आपको इट टेक्स यू प्लेसेस और हम परमात्मा की जब भी सेवा करते हैं परमात्मा की जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले पाद प्रक्षालन करते हैं तिलक बाद में लगाते हैं बराबर सबसे पहले पाद प्रक्षालन करते हैं तो वॉट वॉट वी आर ट्राइंग टू एम्साइज हमारे शास्त्रों ने जो कहा है कि शूद्र यानी निम्न नहीं है शूद्र भी पूजने योग्य है क्योंकि परमात्मा के चरण में से आए हैं सो लेट एस नॉट यू नो ट्राई टू पुट इट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर दे आर ऑल पैरल वर्टिकल्स सबकी अहमियत है और ये चारों वर्ण शरीर के परमात्मा के बताए कि परमात्मा के शरीर से उत्पन्न हुए थोड़ी हमारी शरीर की बायोलॉजिकल एनोलॉजी से उसको समझें हमारे शरीर में कई अंग उपांग हैं बराबर एक बार हाथ ने स्ट्राइक कर दिया कि मैं भोजन नहीं करूं बराबर सामने परोस के रखा है हैंड हाँ देखना बंद कर दूंगी कान ने बोला कि मैं नहीं द डाइजेस्टिव से अंदर की फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या होगा आप डालते रहो अंदर कुछ बनेगा ही नहीं वॉट डज इट मीन ये ये जो एनोलॉजी दी है जो मॉडल दिया है परमात्मा के अंग उपांगों से ये सारी व्यवस्था बनी है इट इज सिमिलर टू अवर ओन बायोलॉजिकल फंक्शन और शरीर के किसी भी अंग के बिना हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते without proper functioning. In the same analogy, हमारी सोसाइटी में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना कार्य न करे एक दूसरे के पूरक न बने देर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर देर हमारी आँख और हमारा कान का विरोध नहीं है हमारी आँख और कान दोनों साथ में काम करते हैं मिलजुल कर काम करते हैं तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन है ये हमारे समाज का इट्स ए इंटरवोवन फैब्रिक और एक दूसरे के अलावा ये सृष्टि चलेगी ही नहीं सृष्टि का कार्य हो ही नहीं पाएगा एंड देर फॉर वाई आई एम रिपीटेडली एम्साइजिंग ऑन दिस इज एक मिसकन्सेप्शन हमारे मन में घुस गया है कि ब्राह्मण इज सुपीरियर ियर ये ये जो कंसेप्टे ये एबरेशन ये जो, जो आया है हमारी सोसाइटी में लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम सब वही परमात्मा के अंग हैं बेसिकली क्योंकि भगवान को ये सृष्टि चलानी थी तो उन्होंने अलग अलग गुण और अलग अलग कर्म दे कर ये सृष्टि चलाना शुरू किया लेकिन यदि गुण के विभाग से हम नाउ नाउ नाउ कम्स ए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट मनुष्य जन्म हमें मिला है क्यों मिला है मोक्ष के लिए हमें चार पुरुषार्थ दिए गए बराबर धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थोपार्जन भी करना है काम यानी कि डिजायर्स भी हमें रखनी है जो गृहस्थाय श्रमी के लक्षण है काम यानी मात्र सेक्स नहीं है काम यानी डिजायर सो so, धर्म यानी डिसिप्लिन अर्थ यानी जनरेटिंग वेल्थ काम यानी टू हैव डिजायर्स एंड मोक्ष यानी कि मुक्ति तो ये मनुष्य शरीर हमें जो दिया गया है ये चारों पुरुषार्थ करने के लिए दिया गया है धर्म यानी डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ हमारे शास्त्रों ने हमें दी है इस हिसाब से हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है अर्थ यानी वैल्यू एडिशन समाज की जो प्रोग्रेस है खाली बैठा हूँ नहीं नहीं हम जो है अच्छे ठीक है भगवान की कृपा है सब कुछ है चलता है कोई वादा नहीं है यूरिश देर है तो ये चार पुरुषार्थ लेकिन अल्टीमेट जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष का है यानी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए इनबिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू लिब्रेट अवर सेल्स प्राप्ति के लिए ही ये मानव जन्म दिया गया है बाकी जो पशु योनि है पशु योनि में गाय गाय को मुक्ति नहीं मिल सकती वो मात्र कर्म करती है उट पशु योनी देव योनी में भी इंद्र को भी मुक्ति नहीं मिल सकती इंद्र को मुक्ति चाहिए तो दे देने के लिए जो जरूरी है जो गुण जरूरी है वो ब्राह्मण है यानी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन जो हमें मुक्ति क्यों ले जाएगा इसलिए इन दैट कॉन्टेक्सट ब्राह्मण गुण इज सुपीरियर क्योंकि अल्टीमेटली मुक्ति दिलाता है और ये जो गुण ब्राह्मण है वो सात्विक व्यक्ति होता है इज वेरी क्लोजेस्ट टू आत्मज्ञान इज वेरी क्लोजेस्ट टू लिबरेशन मोक्ष के करीब होता है क्योंकि वो सत्व गुण प्रदान है वह ईश्वर समीपे वर्तते ईश्वर के करीब होते हैं। क्षत्रिय थोड़ा उससे दूर होता है वो निस्वार्थ कार्य जरूर करता है हमारे जो भी सोल्जर्स हैं, अपनी जान देते हैं उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है उसमें उसको देर एम्प्लॉयड पेट के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं बट Keeping that aside, बाकी कोई नीच स्वार्थ उनका नहीं है दे तो, प्ले भावना नहीं है मरने मरने की भावना है। There is a difference between death and death, मरने से दूसरा जन्म मिलता है मोक्ष से जन्म जन्मांतर के फेरे से हम निकल जाते हैं और ये दोनों में फर्क इतना ही है कि मृत्यु के समय पर यदि हमारे संचित कर्म बिल्कुल जीरो हो जाए और यदि और मृत्यु आ जाए तो मोक्ष है बिकॉज़ कुछ बचाए ही नहीं और कर्म खपाने के लिए फिर जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं एंड दैट इज मोक्ष यदि आपको याद होगा तो हमने बहुत समय पहले कर्म की डेटाबेस देखी थी डेबिट क्रेडिट कि जो हम दुष्कर्म करते हैं वो डेबिट में जाता है सत्कर्म करते हैं वो क्रेडिट में जमा होता है और डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करते कर्म की डेटाबेस की सबसे बड़ी खूबी है कि आपने दुष्कर्म किए मैंने जाकर किसी को चाटा मारा और फिर मंदिर में जाके 11 रुपया दान दिया तो चाटे मारने का दुष्कृत्य और मंदिर में जाके दान करने का सत्कृत्य ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करते ये गलत में, में भी कई लोगों में में के तिरुपति उसको अलग से भुगतना पड़ेगा और सत्कर्म जो किया उसको अलग से भुगतना पड़ेगा और वो हिसाब से हमको योनिया मिलती है नाव स्टेज कम्स की वेन सम टोटल ऑफ ऑल योर डेबिट एंड समोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट दे बिकम इंडिविजुअली जीरो स्टेज होती है वो मोक्ष है वो मुक्ति है ना डेबिट तो हम हमें मालूम है कि चलो भाई दुष्कर्म हम करे ही नहीं किसी को हम गाली ना दे किसी का नुकसान ना करे किसी के बारे में भला बुरा ना कहे गोसिफ ना करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा डकैती न करे चोरी न करे आर द बैड थिंग्स वी डोंट डू तो डेबिट तो आपका कुछ जमा होगा नहीं धीरे धीरे जो भी है वो खत्म हो जाएगा तो भुगत लेंगे जो भी हम लेकर आए हैं पूर्व जन्म के वो सब भुगत के पूरा कर देंगे सब तमाम हो गया डेबिट जीरो करना आसान है क्रेडिट कोई भी सत्कर्म करो तो क्रेडिट पर जमा होता है मोरू सतीश जी बोलेंगे तो फिर रोटरी क्लब छोड़नी पड़ेगी <laughs> मुक्ति चाहिए तो रोटरी क्लब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि रोटरी में तो हम सत्कर्म ही करते हैं लोगों के लिए ही काम करते हैं सेवा करते हैं लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं है। है। और ये सत्कर्म जमा होते जाएगा जमा होते जाएगा तब तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा वहां जाके अपसरा का निकना पड़ेगा गांधर का गान सुनना पड़ेगा है तो फिर मुक्ति कब मिलेगी वापस आना पड़ेगा पुण्य मर्ती लोग आएगा आगे आना पड़ेगा तो क्या करें अब ये क्रेडिट को जीरो कैसे करो उसका भी तरीका भगवद गीता में बताती है एंड दैट वेरी कोई भी कर्म यदि आप कर्ता भाव से करो तो वो कर्म का फल तुम्हें मिलता है वो क्रेडिट में जमा होता है यदि कोई भी कर्म आप करो उसमें करता भाव निकाल दो यानी कि मैंने किया है ये हमारी रोटरी की एक सबसे बड़ी कुप्रथा है कि इतना काम करते हैं और इतने बाजे बजाते हैं ये जो बाजा बजाने का जो हमारा धंधा है ना वो इन सबको कर्म से बांधने का धंधा है एंड डिस हम जो बाजा बजाते हैं उतना डिस्प्रोपोर्शनेटली उनका कर्म का बंधन हम और मजबूत करते हैं आई फील इलेटेड रेगुलर मीटिंग में फूल दिया बीओडी में फूल दिया फिर बाद में कुछ दिन, कुछ तीसरा फंक्शन है उधर बुला के उनको फूल दिया यानी वो आदमी का जो अहंकार है वो अहंकार उसका जो कर्तृत्व उसका जो कर्ता भाव है कर्ता भाव ज्यादा दृढ़ीभूत होता जाता है वो अहंकार जो है वो गहरा घना होता जाता है और वो कर्म उसको जन्म लेने के लिए मजबूर करता है तो जहां जहां कोई भी क्रिया कर्ता भाव के साथ आप करते हैं वो कर्म बनता है वो कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा सत कर्म करोगे तो सत कर्म का फल भुगतना पड़ेगा दीन्स यू आर लेंदनिंग योर बर्थ साइकल्स जन्म जन्मांतर के जो हमारे फेरे हैं वो ये नहीं करते तो मिट जाता था अभी ये करके हमने ये फेरों के चक्कर थोड़े दो, दो चार पांच चक्कर और बढ़ा दिए आ जाओ सो बेस्ट थिंग इज जबी भी कोई भी कर्म हम करें तभी उसके साथ कर्ता भाव न जोड़े मैंने किया है वो लोगों को तो ना दिखाए मन में भी उसका एहसास ना रखें। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को दिखाने वाली बात अलग है और वो तो मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ सम सिस्टम्स ऑल्सो यू हैव टू डू इट समझो प्रोजेक्ट बना दिया हमारे डॉक्टर मेडिकल नहीं होता तो ये नहीं होता ये भाव उनके मन में नहीं है तो ये सत्कर्मा उनको बांधेगा नहीं मैथमेटिकल टर्म्स में यदि इस बात को करे बेसिकली एक क्रिया है कोई भी आप काम करते हैं इट इज ए क्रिया क्रिया में जब अहम भाव जुड़ता है तभी वो कर्म बनता है सो टू क्रिया प्लस अहंकार को जीरो कर दो कर्म इज इक्वल टू क्रिया और क्रिया फल नहीं देती क्रिया आपको बांधती नहीं अपने प्यास लगी पानी का ग्लास पड़ा है पानी का ग्लास उठा के पी लिया तो क्रिया हुई उसका कोई फल नहीं है ठीक है प्याज बुझियो फल है बट बियड नथिंग खतम इंस्टंटलीफ लेकिन अहम भाव से यदि आप कोई क्रिया करोगे वही पानी का ग्लास हाँ वो जो कूलर है ना वो मैंने लगवाया था कितना ठंडा पानी है करके आप पानी पियोगे तो वही क्रिया कर्म बन जाती है क्योंकि उसमें अहम भाव आया मैं पनाया और ये मैपना ही हमें परेशान करता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में इस बात का यदि हम ध्यान रखें तो मोक्ष की प्राप्ति जो हमारी है जो मुक्ति की प्राप्ति है वो आसान हो जाएगी यानी कि हमारे जो फेरे हैं वो कम हो जाएंगे इट ऑल यही बात भगवान दूसरे अध्याय में करके लाए हैं हम हमें यहां कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल है संगोस्व कर्मणि कर्मणि एवं अधिकार है ते कर्म करना तुम्हारा अधिकार है यानी अधिकार इज मींस इट्स नॉट राइट फ्रीविल स्वतंत्र कर्म करने का स्वतंत्र तुम्हें दिया गया है अधिकार ते तुम्हारा वो अधिकार है तुम्हारा स्वतंत्र है दैट इज योर फ्रीविल लेकिन माँ फलेशु कदाचन कदाचन इज ने उसकी फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यू हैव नो राइट बात यदि समझ है तो ये कर्मों का जो फल है वो हमें बांधेगा नहीं अभी नाउ कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट गुण प्रधान जो है तो गुण ब्राह्मण गुण क्षत्रिय गुण वैश्य गुण शूद्र ये सारे अपने अपने कार्य मात्रृष्टि को चलाने के लिए करें जैसे शरीर के भाग की बात आपने करी है तो कोई यंत्र है तो यंत्र में गियर है इधर ये है आपकी गाड़ी चले तो उसमें गियर बॉक्स भी है स्टीयरिंग भी है इंजन भी है ब्रेक भी है सब कुछ है इफ एनी ऑफ दिस गोज बैड गाड़ी नहीं चलेगी तो इस हिसाब से एक गुण और कर्म के हिसाब से ये जो बनाया गया है इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने बनाई हुई ये तरकीब है परमात्मा यानी पर जब जब ब्रह्म हुए और ब्रह्म से जब भी परमात्मा हुए तो उन्होंने जो बार बार मैं कहता हूं इट इज माई फेवरेट दिस थिंग कि उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी हरामीगिरी की है ब्रह्म ने जब ये परमात्मा का स्वरूप लिया पर ब्रह्म जो थे वो निर्गुण निराकार थे उनके मन में स्पंदन आया मैं ब्रह्मा हूं, तो उसमें तो और जैसे ही ब्रह्म बने तो निर्गुण निराकार न रह, सक, रह सके न ही रह सके और यही न नहीं रह सके उनको कुछ तो करना पड़ा कुछ तो बदलाव लाना पड़ा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने गुण धारण किया उठा करुणा का तो निराकार रहे लेकिन सगुण बने दे ब्रह्मा, सगुण निराकार इज ब्रह्मा, और वो गुण जो उन्होंने धारण किया वो करुणा का अभी अकेले अकेले बोर हो गए ब्रह्म करू क्या गुण तो धारण किया लेकिन गुण का उपयोग किया व्यूज ऑफ माई इम्बाई बिंग दिज वर्चू तो उन्होंने सोचा एको को हम बहुश्याम मैं अकेला हूं पनपू सृष्टि की रचना करूं ये जब ये उन्होंने सोचा एट दट टाइम उन्होंने बड़ी करी, उन्होंने अपने तीन गुण किए और ये तीन गुणों के संयोजन से माया नाम का मिरर बनाया आईना बनाया और ब्रह्म ने उस आईने में अपने आप को रिफ्लेक्ट किया ब्रह्म खुद सृष्टि में नहीं आए ब्रह्मा ने अपना रिफ्लेक्शन इस सृष्टि में भेजा और ये ब्रह्म का जो रिफ्लेक्शन है वो परमात्मा है भगवत गीता का पंद्रह पहला श्लोक ऊर्ध् मूलम अधम प्राह ऐसा कोई पेड़ आपने देखा कि जिसके मूल ऊपर हो और शाखा नीचे है दट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री यानी ये जो संसार है वह ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है इसलिए ऊर्ध्व मूलम नदी के किनारे पर यदि पेड़ है उस पेड़ का तो रिफ्लेक्शन नदी में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा ना ये मिरर में ब्रह्म ने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया त्रिगुणात्मक माया बनाई और इस माया से सृष्टि का कारोबार उन्होंने शुरू किया और ये त्रिगुण जो है सत्वरज और तम इससे फिर चातुर्वर्णम मयासृष्टम गुण कर्म विभाग यानी ये तीन गुणों का संयोजन करके ही ये सारी वर्ण व्यवस्था उन्होंने खड़ी की अभी इसके बारे में बहुत कुछ बातें की जाती है बट आई डोट वॉन्ट टू कंटिव्यू टू इलेबरेटे बिकॉज इट इज ए रिप्रिटेशन इन विफरेन्ट फ्लेवेवर्स कमिंग टू द सेकेंड फेज ऑफ फ्रेज ऑफ दिस श्लोक कि चातु मैं सृष्ट गुणकर्म विभागश कर्तारम अपी माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम उसका बनाने वाला भी मैं हूं तस्य करतारम माम विद्धि ये विद्धि शब्द दोनों साइड में लगता है विद्धि यानी भगवान से कि ये मानो इसे जानो कि दिस हाउ इट इज कर्तारम अपी माम विद्धि उसको बनाने वाले भी मैं ही हूं और अकर्तारम अव्ययम विद्य मैं बनाने वाला भी नहीं हूं और मैं अव्ययी हूं वो भी जान लो वो भी जान लो एक बाजू तीसरे चरण में एक बाजू बोलते हो बनाने वाला भी मैं हूं और दूसरे बाजू बोलता है मैं नहीं बनाने वाला हूं अभी ये हराबीगिरी हुई कि नहीं स्ट्रेट कॉन्ट्राडिक्शन इन वन लाइन क्योंकि उसका बनाने वाले परमात्मा इसलिए है कि ये तीन गुण उन्होंने बनाए माया का जो सृजन किया परमात्मा ने किया दई गुण मई मम भगवान ने बोला माया मेरी है मैंने उन्होंने ही बनाया है ना फिर क्योंकि सत्वर तीन, तीनों का सम्मिश्र जो माया मैंने बनाई तो तीन गुण यदि मैंने प्रकट किए तो ये तीन गुणों के संयोजन से जो भी कुछ होता है वो मेरा है तो तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि उसको बनाने वाला मैं ही हूं लेकिन साथ ही वो अपना जो दैवत्व है जो प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि अकर्तारम अव्ययम मैं उसका बनाने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं अव्ययी हूं अव्ययी यानी व्यय यानी बदलना चेंज मीज व्यय And obvious, no कोई चेंज नहीं आता तो वो कहा पहुंच में, नीचे परमात्मा के लेवल पर आ गए और दूसरे फ्रेज में सीधा जंप मार के ब्रह्म के लेवल पर चले गए यानी टू लेवल्स मैं वही हूं लेकिन जब परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देता हूं तभी यह सब बनाने वाला मैं हूं लेकिन असल में रियलिटी में करता मैं कुछ करता ही नहीं। हमें यदि कोई कार्य करना है ये डिफरेंस हम समझ यदि हमें कोई कार्य करना है, तो उसका संकल्प करना पड़ता है उसके ऊपर सोचना पड़ता है फिर उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है और फिर जाके वो कार्य हम करते हैं परमात्मा को जब भी कोई भी कार्य करना है तभी ये प्रोसेस उनको करनी नहीं पड़ती फ्लैश Even that flash जो हम बोलते हैं वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी बिग टाइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू हिम पलक जपक के पूरी सृष्टि खड़ी कर सकते हैं कुछ भी कभी भी पलक झपक कर सकते हैं पूरी सृष्टि का सृजन ऐसा कर सकते हैं वो परमात्मा That is omnipotency. Omnipresent everywhere प्रेजेंट एवरीवेर विद्यमान है और सर्वज्ञ है सब कुछ जानते हैं इसके बारे में जब मौका तो ये परमात्मा यहाँ परमात्मा के लेवल पर ये सृष्टि का सृजन ये गुणों का सृजन गुणों के विभाग से कर्म के विभाग से जो भी वर्ण व्यवस्था हुई ये मेरी बनाई हुई है लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं क्योंकि मैं अब यही हूँ मुझमें कोई फर्क नहीं आता मुझमें घड़ी कह रही है सर इसको समझने के लिए अगर इस तरह से समझा जाए कि जैसे जैसे ये है। ये तीनों से से से एक डिसाइडेड उनका है पानी से बने पानी से तो अगर ऐसा तो ने से बने कि, कि से से बने कर में किस हिसाब चले तक वो इसके साथ है और अगर उसमें से कुछ जैसे जाति का करके कुछ अलग निकाल लिया तो उसके नहीं। ये हमने किया जाति का जो ऐपरेशन हुआ ये हमारी सामाजिक रिक्वायरमेंट जो बनी उसकी वजह से हुआ क्योंकि जैसे आपका बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या सतीश जी के बेटे को लॉयर बनना है या तो डॉक्टर साहब के बेटे को डॉक्टर बनना है, उनका बेटा अवर कन्वीनियंस बट ओरिजिनली बनाई गई तो उसके पीछे मात्र गुण और कर्म का मक सद गुण बेस्ड या तो कर्म बेस्ड हाजी He yes he has made only he said it respire 12% that it can go into a different way that's why he say i'm not correct no he obvi hai yani the responsibility of raw material which he has provided and he is not taking the responsibility uh, okay, okay, okay, okay let okay, let le le le let me elaborate this i'm trying to recollect that phrase phrase चर्चा करेंगे। करेंगे। ओके, अभी वो याद नहीं आ रहा है वो कि रॉ मटीरियल भी वो है और बनाने वाला भी वो है नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे ठीक है आइए अभी घड़ी भी कह रही है कि हमें रुकना होगा so, प्रार्थना करते हैं असोमांसम तमसो मज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगम सर्व स्वस्ति शांति सर्वेशां मंगलं भवतु मंगल सर्व लोकानों लोका समस्ता सुखिनोहता हरी कर्ता हरी ही कथाही शांति शांति शांति, शांति, शांति सभी के हृदय कवल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं अगले सत्र में इस बात को आगे बढ़ाएंगे जय शु